की बात है कलकत्ते की जब रामकृष्ण परमहंस तो उनकी समाधि हो गई उसके बाद में उनकी पत्नी थी वो उनका फिर जीवन बाद में और भी चला शारदा देवी और वो जो है उसके बाद उनका सत्संग होता था स्त्रियां स्त्रियां और भी आती थी और सत्संग होता था उनका वहाँ भगवान का भजन कीर्तन आध्यात्मिक चर्चाएं ये सब थी तो वहाँ स्त्रियां इकट्ठी होती थी बीस पच्चीस पचास स्त्रियां आती थी इकट्ठी होती थी और सत्संग चलता था सत्संग के बीच में वो तो कलकत्ते की कोई एक दिशा होगी या कोई दुराचारी कोई स्त्री कोई इस प्रकार की भ्रष्टा रही होगी वो भी सत्संग में आने लगी तो लोगों ने उनको बताया है जी अरे आपको मालूम नहीं सा यहाँ पर अपने बीच में एक वैसी आती है जानते नहीं लोग तो क्या कहने लगे वो हा? अरे भाई यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी अब उसका सुधार अगर होना है उसके पुण्य उदय हुए हैं उसको समझ में आया हम गलत रास्ते है भाई सही रास्ते पर हमें चलना चाहिए तो बताओ वो कहाँ जाए क्या हमेशा के लिए वो नरक के लिए उसका वास स्थान हो गया अब उसका उद्धार नहीं हो सकता अपने देखो हिंदू धर्म का ये सिद्धांत है कि जो पतित लोग हैं उनको भी जहाँ कहीं भी है वहाँ से उनका उद्धार हो सकता है चोर हो डाकु हो भ्रष्टाचारी हो दाचारी हो जूठे हो मकार हो। कुछ भी हो वो लोग जब व्यक्ति अपना निश्चय कर लेता है सम्यको ही सा जहाँ उसने अपनी व्यवस्था की कर ली गीता के अनुसार जो तो सही मार्ग पर आ गया सही चिंतन करने लगा तो फिर उसका जो वो निरादर नहीं करना चाहिए उसको बहिष्कार उसका नहीं करना चाहिए फिर उसको जो है वो संत संगत उसे प्राप्त होनी चाहिए और संत लोग महात्मा लोग तो ऐसे निर्लप हैं जैसे भगवान है अब भगवान के पास आकर के कोई द्वाचारी पापी आएगा तो वो जब तो पाप लेकर के आ ही नहीं सकता वो तो उसका पाप पीछे ही छूट जाएंगे तब वो भगवान की के शरण में आएगा और कोई ऐसे करके संतों महात्माओं के पास भी शरण में कोई आएगा तो पहले ही अपने जो है दुष्प्रवृत्तियों को अपनी मानसिक मलिनताओं को छोड़ करके तब तो सत्संत में आएगा कोई अपनी दुष्प्रवृत्तियों को लेकर के सत्संग में आएगा इस प्रकार से तो होगा नहीं इसलिए ये जो है वो ये सिद्धांत सबके लिए मैंने भगवान के लिए तो है ही है वो तो तो जो शरणाम जो स्वर्ण में आता है उसको स्वर्ण देते ही है और उसके साथ साथ दूसरी बात क्या है स्वर्ण के साथ साथ ये भी है कि अन्य लोग भी जितने संत महात्मा है उन लोगों के लिए भी ये नियम बता दिया तो शरणामगत ही निज अनहित अनुमान तो कहते हैं तेलर पामर पाप में तो ये हुए लोग तो बहुत ही दिन कोट के जिस प्रकार डरते हैं और पाप में है वो स्वयं ही पापी पापी व्यक्ति इस बात को जो स्वयं पापी होगा और अल्पबुद्धि का होगा अज्ञानी होगा वही हो, हो, इसे डरेगा द्राचार्यों भ्रष्टाचारियों इसे हमारे साथ में आएगा तो हमारी भी बदनामी होगी ये हमें भी उनका दोष लग जायेगा अब देखो स्थितियाँ जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, शिक्षाएं है, अलग अलग स्तर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की हैं। जो देहाभ व्यक्ति है उनके लिए शिक्षा इस प्रकार की है कि तो वे कुसंग में न जाए तो पुरुषों के साथ न रहे सत्संग करें, ये तो उनके लिए शिक्षा है कि तो जैसे जिस व्यक्ति जैसा साथ करेगा वैसे हो जाएगा मत भूत भलाई जब जय जत पाई इत्यादि जो कुछ है वो सब वो सब ऐसी लोगों के लिए है कि प्रारंभिक साधना करने वाले हैं जीवन के उन लोगों को इस बात में सावधान रहने चाहिए की तो वो कुसंग में न पड़े नहीं तो कुसंग प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा पड़ेगा वो कच्चे गले की तरह से अभी आध्यात्मिक साधना नहीं की है इसलिए कुसंग से बचे लेकिन आगे चलकर के जब व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास हो गया जीव भाव आत्मभाव आ गया ज्ञानी हो गया भगवान का भक्त हो गया तो उसके भीतर मजबूती आ जाती परिपक्वता आ जाती अब क्या होता है अब कहते हैं की देखो अब उदाहरण इस प्रकार से आता है कि भाई एक, एक सर्प है उसमें तो विष है लेकिन सर्प के मुख में मणि ही तो होती है और जो मणि होती है उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता इसी प्रकार से जैसे सर्प की मणि पर सर्प के विष का प्रभाव नहीं पड़ता इसी प्रकार से संतों के ऊपर ये संसार के दुष्टाचार्य भ्रष्टाचारियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता पियों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उल्टे वो मणि का सर्व के फण की जो मणि है उसमें गुण है अगर किसी व्यक्ति को वो मणि मिल जाए तो उसको अपने आप उसको सजो करके रखे अगर किसी को सर्प काट ले उसको विष चढ़े तो जहां पर सर्प काटा हो उस मणि को उसी जगह स्थान पर रख दो तो वो मणि समस्त विष को निकाल देगी शरीर से और व्यक्ति का जन तो वो वो विष्व से मरेगा नहीं तब जैसे मन की तरह से ये संत लोग हैं, ये संत लोग द्राचार्यों भ्रष्टाचारियों के उनके प्रभाव से स्वयं विकृत नहीं होते उनमें कोई दोष नहीं आता बल्कि उनका संसर्ग फा करके ये द्राचारी व्यक्ति ही सुधर जाते हैं ये एक तरीका है इसलिए अब दो प्रकार के व्यक्ति हैं एक तो निम्न कोट के व्यक्ति जो इन पापियों से डरते हैं दूर दूर रहते हैं तो ठीक है वो रहना भी चाहिए वो कोई अंचित बात नहीं है लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो जिनके संसर्ग में आकर के अन्य व्यक्ति जो है वो पवित्र हो जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं उनके, उनके जो है दोष समाप्त हो जाते हैं वो तो महान व्यक्ति है इसलिए कहते हैं तेलर पा मर पाप में तीन ही तो जो शरणागत में आये हुए का त्याग करता है वो हो एक जो है वो अनुचित अधर्म का कार्य है पापा चरण का कार्य है ये नहीं करना चाहिए निंदा की आगे कहते हैं कोटि भी प्रबदा गि जाहु आए शरण सज नहीं सन्मो को जीव जन्म कोटि टे ना सही कब पवंत कर सहज स्वभा भजन मोरते ही भावन नाऊ जो पय दुष्ट हृदय सोई, होई मोरे सन मुख आब किसोई निर्मल मन जन सो मुई पावा नौईक पट छल छेद्रन भावा पटवाद वेदल न पटवादश सीन कचुभा जगमु सखा नि साचर्जे लक्ष्मण अनैन मिश्रमु ते यौ सभी दयावा सर नाई गिर की प्राणी की नाई सु भय भांत दया न हो हँसी कई कृपा नि जय कृपाल कई कपि चले हनु समेत रामचंद्र की जय पवन सुनुमान की जय बोलो भाई सब सदसंतन की जय भगवान आगे कहते हैं इसी सिद्धांत के कारण कोट भी पर बदल आ गये अरे जो व्यक्ति महापापी हो मैंने करोड़ों विप्रो को अभी जिसने वध किया हो तो विप्रवध बहुत बड़ा पाप है और ऐसे फिर एक विप्र का नहीं अनेकों का वध किया हो और ऐसा महापापी हो तो आए शरण सज नहीं अगर वो भी मेरी शरण में आता है तो भी उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा और होता क्या है भगवान कहते हैं असल में बात क्या है आप क्यों प्रकार का करते हैं समझाते हैं की सन्मुख हो ही जब ही ये नियम है की जब जीव मेरे सन्मुख होता है तो क्या होता है कि जन्म कोटि अघिन सही सब करोड़ों के जन्म के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं भगवान के सन्मुख होने के माने क्या है अब देखो कि दो दिशाएं विपरीत दिशाएं जैसे जीव है तो वो प्राय अपने शरीर से होकर के जगत की तरफ मुँह रहता है और जगत की तरफ ही भागते रहता है ये मिल जाए वो मिल जाए ये बन जाए वो बिगड़ जाए तो उसको होता क्या है कि परमात्मा उसकी पीठ के पीछे हो जाता है हुँ? और भगवान के सन्मुख होने के माने क्या है जब जगत से मुख फेर करके जब अपने अंदर हृदय में देखे आत्मा को खोजे परमात्मा को खोजे तो जब परमात्मा की तरह मुँह होगा तो जगत की तरफ पीठ हो जाएगी जगत ऐसी रघु छत्तीस हुए और रामचरण क्या तुलसी मतु प्रवीण सबसे तुलसी राशि का सबसे बड़ा मत क्या है बस ये है कि संसार से छत्तीस होकर के रहो छत्तीस होकर रहने माने 36 की संख्या लिख दे और तीन इधर बनाओ छह इधर बनाओ कैसा है दोनों एक दोनों दोनों आप अक्षर जाइए एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए अब तिरसठ लिखो छह इधर बनाओ और तीन इधर बनाओ अब देखो आपस में एक तरफ मुंह हो गया आपस में एक दूसरे जग से रहो छीस रामचरण छीन माने आमने सामने रहो तब तो जहाँ जीव भगवान के शरण में आया कि भगवान के सन्म हुआ भगवान की तरफ ध्यान दिया उसने तो भगवत भाव में परमात्मा के साथ अपने जोड़ करके रहने लगा तो बस उसके सारे पाप जो है वो ये पाप संग्रह जो व्यक्ति ये हुआ था पहले वो सब भी नष्ट होने लगते हैं जीव जैसे ही परमात्मा का स्मरण करता है ध्यान करता है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है पाप नष्ट होने लगते हैं उसका तो तो चित्र तो तो शुद्ध होने लगता है ये नियम है जैसे सर्दी के दिनों में धूप में बैठे तो क्या होगा जैसे भगवान के सूर्य की शरण में पहुंच गए तो सूरत तो स्वरूप है ही है वो अपना ताप देगा और शीतल शीत का जो है कर देगा ताप प्राप्त हो जाएगा तो ऐसी करके जैसे भगवान के शरण में गए नहीं तो भगवान तो निर्विकार निर्य पसंग चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप मुक्त स्वरूप तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा जीव पर कि जीव के समस्त पाप दूर हो जाएंगे, भय दूर हो जायेगी शांति प्राप्त हो जाएगी इसलिए कहते शर्म को होई जीव में जब वही जन्म कोटिनाशी और पाप अवंत कर सहज स्वभाव और देखो पापी लोग जो, जो होते उनका सहज स्वभाव क्या है कहते हैं भजन मुहूर्त ही भाव न वो मेरी शरण आते ही मेरी तरह देखते ही नहीं पाप का एक प्रभाव यह है कि भगवान में न विश्वास होगा और न भगवान का ध्यान चिंतन होगा न उसमें लगेगा ये पापा का प्रभाव है कोई कहे कि देखो हम भगवान के भजन में मन नहीं लगता अरे नहीं लगता तो क्या वो अपने पाप ही है उदय होते हैं नहीं लगने देते हैं हम्म और क्या है? कोई दूसरी बात थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा कोई दुनिया में और कोई आकर के थोड़ी सासीजता है कि ऐसा न करो ऐसा करो ऐसा करो कुछ क्या पड़ेगी आप स्वयं अपने पाप के कारण से भगवान का ध्यान भजन नहीं कर पाते उससे विमुख है संसार के चक्कर में माये जान पड़े हुए आप नष्ट होंगे अपने आप जितना इतना ही उत्साह भगवान की भक्ति में व्यक्ति के मन में उत्साह आना हा? ये जितना ही कुम उदय होगा उत्साह ही उत्साह आएगा उतनी ही भक्ति होगी उतनी ही उदय की तरफ ध्यान जाएगा तो कहते पापवंत अवंत कर सहज सुभा भजन मुहूर्त ही काऊ कभी भी भगवान की तरफ ध्यान नहीं देता तो कहते जो पे दुष्ट हृदय सुई होती तो सिद्धांत के अनुसार अगर मान लो कि विभीषण पापी है और दुष्ट हृदय है और वो आया हमारी तरफ तो फिर क्या होगा उसको कहते मोरे मौर्य सनम जो पै हृदय सोई हो तो मोरे सन्मो के आव की सोई अगर विभीषण दुष्ट होता तो मेरी तरफ आते ही क्यों आने की हिम्मत ही नहीं पड़ती आई नहीं सकता था ये नियम है और आया है तो पाप उसके समुद्र के पारी रह गए घर नहीं आ सकते अब वो ये मानो समुद्र की सीमा यहाँ से हो गई हो वो यहाँ से कूदा और समुद्र की सीमा दो पार भगवान के क्षेत्र में पहुंच गया कहते अगर विभीषण में अगर पाप होते तो जैसे ही समुद्र की पार आता पाप उसी कर देगा हमें ये रह सकते उसके साथ ये लाल रेखा इसी प्रकार की इसमें से लाल रेखा क्या है ये मानो जैसे रात्र में कोई स्वन देख रहा है और स्वप्न देखते देखते उसमें में कहीं भयंकर सपने दिखाई जाए किसी के साथ लड़ाई हो गई मारकाट हो गई और कुछ पुलिस वाले आए और आकर के पीछे दौड़ने लगे और मान लो स्वप्न देखते देख डर के बारे में हम भागने लगे अब पुलिस वाले हमारे पीछे लगे हैं और हम भागे जा रहे हैं यहाँ कूदे वहाँ गिरे वहाँ कूदे वहाँ गिरे ये परेशानी वो परेशानी तो ये कब तक रहेगा परेशानी इसकी रेखा क्या है सीमा रेखा रात स्वप्न जागृति और जहाँ जागे है क्या हुआ वे सबके सब पुलिस वाले कहा चले गए वो यहाँ नहीं आ सकते जागृत अवस्था हम तो आ सकते हैं लेकिन वो पुलिस वाले जो हमारे पीछे लगे थे वो नहीं आ सकते वो वही सपने में रह जाएंगे चला गया चला गया चला गया वो तो वहीं करे बैठे रह जाएंगे और बस उसके लाभ पकड़ में आ यह सीमा रेखा इसी प्रकार से जीव की भी सीमा रेखा जब परमात्मा जिस बीच में है ये सीमा रेखा जहाँ से जीव की परमात्मा भी क्षेत्र में गया तब तो उसके पाप आप पीछे रह गए उसके घर चिंता है सब पीछे रह गए वो सब उसके साथ वहां नहीं जाते तो इसलिए कहते हैं कि कि जो पैदय सोई हो सन्मुखे आग की सोई और निर्मल मन जन सो मोहिपावा जिसका कि मन निर्मल है सबके गुण प्रधान है और आज उसको और रजस नहीं है काम तो धार विकार नहीं है राजदेश आदि नहीं है वही मुझे प्राप्त करता है और इन मन बुद्धि के जो विकारी बुद्धि के व्यक्ति हैं उनको ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाते निर्मल मन जनसो मो ही पावा और वो ही कपट छल छद्र न भावा मुझे कपट छल छद्र ये सब मुझे पसंद नहीं है इसलिए कोई मुझे मेरे पास आ भी नहीं सकता कपट छल छिद्र लेकर निर्मल मन जन सो मो पावा और वो ही कपट छल छ्र नावा मुझे कपट छल ये सब मुझे पसंद नहीं है इसलिए कोई मुझे मेरे पास आ भी नहीं सकता कपट दे। अब देखो भगवान ने अपना स्वभाव बता दिया ये देखो मेरा तो स्वभाव मेरा पन ये है भगवान ने कहा ममपन तो भगवान का पन प्रतिज्ञा भगवान की क्या है ये भगवान की प्रतिज्ञा है और सदा के लिए सभी लोगों के लिए कोई भी भगवान के क्षण में जाए तो अपने पापों को लेकर के नहीं जा सकता पाप उसे छोड़ने पड़ेंगे तभी भगवान के क्षण में जाएगा भगवान की कथाओं में इस प्रकार से आता है कि भगवान नारायण जो है वो अपने जो है बैकुंड धाम में बास करते हैं और बैकुंठ धाम बहुत सुंदर है और किले जैसा बना हुआ है राजमहल है उनकी जोढ़ी है दरबार है दरबार दरवाजे पे खड़े हुए हैं तो साथ, साथ पांच पांच जोढ़िया है हर पर दो दो आदमी दंड लिए हुए खड़े हुए हैं भीतर नहीं घुसने देते किसी भीतर घुसने देते जो पापी हैं और जिनके के साथ नाना प्रकार के मलिनताएं लगी हुई हैं अशांतियां लगी हुई हैं हाय हाय कर रहे हैं और उनके मन में बहुत व्याकुलताएं हैं ऐसे लोगों को वे दरबारी लोग भीतर नहीं जाने देते क्या तुम कपटी हो तुम छली हो तुम देशी हो भूतद्रोही हो तुम भीतर नहीं जा सकते दंड लगा दिया दरवाजे खड़े जिसका हृदय निर्मल होगा स्वच्छ होगा पवित्र होगा बस वो दरबारी वो द्वारपाल द्वार कहेंगे कि अच्छा हाँ आप जा सकते हैं। तो पहले द्वार के ऊपर कोई दूसरे द्वार पर चला जाएगा कुछ तीसरे द्वार पे चला जाएगा कुछ होते, जितना ही शुद्धता पवित्रता होगी उतनी ही उनको भीतर जाने के लिए आदेश मिलता जाएगा इन सब जितने द्वारपाल है सबके पास मेटल डिटेक्टर है तो जान जाते हैं कि इनके भीतर जो है कितनी मलिनता हृदय में है अब कितनी कलुषता है तो इस प्रकार से ये उनका पाप आदि का डिटेक्ट कर लेते हैं लेरन रोक लेते हैं उनके आगे नहीं जाने देते चलो भीतर जाओ आप नहीं पाओ। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से निर्मल मन जन सो मोही पावा मो ही कपट छलेद्र न भावा फिर कहते भेज लेने पटवा दस सी सा अगर कहते हैं कि भाई विभीषण तुम्हारी अगर ये भी बात हम मान लें कि रावण ने यहाँ भेद लेने के लिए भेजा है तबह न कछु भय हानि कपी सा तो अगर भेद लेने तो आना दो तो उससे भी अपना न कोई नुकसान नहीं वही बात मान लेते हैं चलो कि वो हमारी शर्म में नहीं आया है बल्कि भेज लेने के लिए आया है कपट भाव से आया है तो आने दो तबह न कछु भय तो डरने की कोई बात नहीं देखो भगवान के पास कोई छिपाने की बात है ही नहीं वो तो सबके लिए ओपन है जिसको चाहे तो उसको भगवान का अगर कोई भेद लेने चाहे कि चलो हम भगवान का भेद ले तो लो भेद को भगवान को क्या डर भेद लेने के लिए भगवान तो चाहते ही हमारा भेद चाहो शास्त्रों को पढ़ो संतों के पास जाओ भगवान का भेद जानो अच्छी बात भगवान कहते हैं तो भी कोई डर की बात नहीं अगर भेज लेने आता है तो क्या बात अच्छा है। तब हम ना चुभ हानि का पीसा कोई अपना नुकसान भी नहीं है संसारिक अगर दृष्टि अगर ये कोई यहाँ से, से भेज ले जाएगा तो फिर से पता ले जाएगा हमारी सेना कितनी क्या है और फिर वो हम के हमारे ऊपर हम लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय सोच लेगा तैयारी उसकी कर लेगा वो तो उसे कहते है ना, तो रावण हमारे लोगों को क्या बिगाड़ सकता है अब देखो एक तो सुग्रीव को जो हो एक प्रकार की शिक्षा भी हो गई कि सुग्रीव ये अभिमान न करे कि हम इतनी सेना लेकर भगवान राम के पास गए तब रावण को मार पाए भगवान की ताकत नहीं थी नहीं मार सकते इस अभिमान को जो सुग्रीव का यहां था मिटा दिया यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अरे तुम क्या सोचते हो अगर मान लो इस प्रकार का हो और बहुत रावण बड़ा शक्तिशाली हो और वो भेद भी हम लोगों को सबका ले ले तो भेद तो ले लेगा तुम्हारा तुम्हारी सेना का हमारा क्या भेद ले लेगा यहाँ क्या है कि जग मू सखा निशाचर जेते कि देखो कि हे सखा में तो सुनो कि संसार में जितने निशाचर एक राम और लंकाई की बात क्या जहाँ कहीं भी जितने भी निशाचर हो लक्ष्मण हना ही शर्मा देते हमारे साथ जो लक्ष्मण है उसी में इतनी ताकत है कि क्षण मात्र में सबको विध्वंस करके भगवान कहते हमारी वो तो लक्ष्मण तो छोटा भाई उसमें कोई ताकत है हमारी तो कहने क्या है हमारा क्या कोई बिगाड़ सकता है आप विभीषण को पता लग जाना चा... उसको सुग्रीव को पता लग जाना चाहिए कि भगवान की शक्ति सामर्थ्य कितनी है और है? है? ये सेना क्यों लिए हैं सेना तो उनके अंदर अटक है और कुछ नहीं भगवान का एक स्वभाव ये भी है कि दूसरे लोगों को सम्मान देते हैं है? सुग्रीव को भी सम्मान प्राप्त हो जाए कि हमने युद्ध किया भगवान की सहायता की आ? और जितने देवताओं ने शरीर धारण किया है जैसे, जी, जैसे शंकर जी ये सब लोगों ने अवतार लिया है वहां पर आए हैं उन सब देवताओं को भी संतोष हो जाए कि हमने भगवान की सेवा की आ? तो कोई इनकी सबकी सहायता परमात्मा को थोड़ा है वो तो स्वयं सर्वसमर्थ है तो भगवान कहते हैं अब देखो यहाँ भगवान के माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा और लक्ष्मण के माने बैराग्य हम निशाचर के माने ये काम क्रोध तो लो वो मो रूपी रावण है और काम क्रोध तो आप जितने अभिमान इत्यादि ये ये सब निशाचर हैं, तो इन सब निशाचरों को मारने में बैराग्य कितना सक्षम है आप अपने आप देख लो ये भगवान छूट करे के सत्य कह रहे हैं अपने मन में बैराग ला करके देखो आप व्यर्थ हो जाओ न शरीर से संबंध न जीव भाव से संबंध न स्वर्गी कामना न कामना न संसार में कोई अपना न कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपने में अनाशक्त भाव लियो सबसे तटस्थ तो प्रायण हो जाओ अब देखो उसके बाद में मोह बसता है देखो कामना कोई रह जाती है क्रोध आदि फिर रह जाते हैं मर गए छे जहाँ बहरा के आया नहीं ये सब रह सकते किसी समय कोई करके देख ले अपने मन माने मैंने क्षण ला करके देखे मैंने समझे की न ये शरीर न शरीर से संबंध रखने वाला जगत है न मन बुद्धि आदि है हम तो शुद्ध चेतना स्वरूप ने कारात्मा है और किसी से मेरा कोई संबंध और ऐसा भाव रख करके अब सोचो कि अब मेरे अंदर कोई कामना आवे मेरे अंदर कोई क्रोध आवे मुझसे कोई शत्रुता भाव रखे आकर के देखो आ सकती है आई सकती अगर यही स्थायी वृत्ति हो वैराग्य की तो भी निशाचा समाप्त भाई चिंता के लिए साथ ही सब दूर तो वैराग्य मात्र इसे बैराग्य मेवा भयम त्यागा शांति अनंतरम सब सूत्र है ऋषियों के निकाले हुए बताए हुए कि देखो जहां बैराग्य भाव आया तब तो अभय हो गए त्यागा शांति जहां त्याग भाव आया इनको सबको मन में रखा इनसे सबसे किसी से कोई हमारा मतलब नहीं तहा बस जहां त्याग आया नहीं कि बस ये त्यागा शांति अनंतरम तत्काल तो जो गीता में तत्काल अनंतरम शांति वैसे यहाँ पे कहते हैं कि लक्ष्मण तो ये वहाँ गीता में ज्ञान की भाषा है और ये भक्ति की भाषा बस भाषा का अंतर है बातें की जो सभी ते आवा शरण आई आप फिर कहते हैं अगर मान लो भयभीत हो करके वो स्वयं ही हमारी शरण में आया हुआ हो वो रावण के साथ रह, रह करके दुखी हो गया हो और हमारे शरण में अगर आया हो तो रखी है, होता प्राण की ना ही। तो भगवान कहते हैं वो मेरी जो आता है मैं उसे अपने प्राण के समान माने वो मुझे बहुत प्रिय है भगवान के भगवान उसे प्रेम रखते हैं उसको प्रत्याग देते हैं सब उसकी रक्षा करते हैं ये भगवान अपनी बात बताते हैं तो उभय भात ही आना हूँ असिके कृपा निपा निधान भगवान कहने लगे कि, ए, कि देखो दोनों प्रकार से विचार कर लो लौकिक दृष्टि भी सोच लो और हमारा जो विचार आध्यात्मिक उसको भी ध्यान में रख लो दोनों में कोई डर की बात नहीं चाहे जैसे समझो विभीषण को आने दो हंसी हाँ कहे कृपा देते भगवान ने हंस करके कहा माने हंस करके कहा भगवान के मन में कोई चिंता नहीं है आ? कोई तनाव मानसिक नहीं है कि भीषण भी आता है तो उसके कारण मन में कोई तनाव हो रहा हो तो ऐसा कुछ नहीं निश्चिंत होकर के उन्होंने कह दिया आज आने दो तो बस जय सिंह भगवान ने ऐसे कहा तो जय कृपाल कही कभी चले अंगद हनु समेत विभीषण को लाने के लिए हनुमान जी का तो पहले से परिचय था ही तो हनुमान जी आगे आगे दौड़ पड़े उसको विभीषण को लाने के लिए तो अंगद भी उनके साथ साथ चल रही है और, और बानर जो बानर विभीषण को जिस स्थान पर रोक करके आए थे वो सब साथ चले बताने के लिए की विभीषण कहाँ ठहराया है कहाँ रोका है तो वो सब ले करके इन सब को लेकर के फिर आ, वहां से लाकर ले आते हैं जाकर के आगे देखो डॉक्टर थोड़ा सा ही को सादरते ही आगे करी बनर रघुपति करुणा कर ते नानंद दान के दाता और राम छविधाम बिलोकी नहे उठटकी कटक पगल रूप ज प्रलम कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भयमोचन सिंह कंदयाय तोहान नयित मदन मनमोहा यति गाता मन धर धीर कई मृदु भाता नाथ दसान कर मे भ्राता बंस वंश जन्म सुरत्राता सहज पाप प्रियतामस देहा कहीं तम पर नेहामण सुजस सुने आय प्रभुंजन भवी स्वाहि साहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर श्री आवर रामचंद्र की सुखदुमानी तो सादरते ही आगे कृपाणर जब ये सब लोग विभीषण के पास पहुंचे तो विभीषण को आदर पूर्वक ले आए क्योंकि भगवान ने लाने को कहा उनको तो भगवान का आदेश है उनके ऊपर कृपा भगवान की है विभीषण पर तो ये सब लोग विभीषण को बड़े आदर पूर्वक भगवान के पास ले चलते हैं आगे आगे करके ले चलते हैं और चले यहाँ रघुपति करुणा कर जहाँ करुणा निधन भगवान थे वहाँ विभीषण को लाते हैं और दूर ही देख के दूर और फिर विभीषण ने भी क्या किया देखा के कि भगवान वहां पर दूर पर भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों विराजमान हैं तो दूर से ही उसने जहां से देखा वहीं से देख लिया कि भगवान राम दूर तो नयनानंद दान के दाता अब जैसे ही दूर से देखता है तब तो विभीषण को भगवान कैसे दिखाई देते हैं उसका वर्णन कर देते हैं देखो तो भगवान के निकट बहुत लोग आए संत महात्मा ऋषि मुनि ग्रामवासी सब प्रकार के लोग भगवान के संपर्क में आए उनके दर्शन प्राप्त हुए लेकिन जिनके जिस प्रकार के भाव हैं वैसे भगवान को देखते हैं यहाँ विभीषण भगवान के संग में आता है तो विभीषण को भगवान कैसे दिखाई देते हैं उसका वर्णन है उसको देखते हैं तो कहते हैं नयनानंद दान के दाता हमारे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता भगवान के दर्शन करते ही नेत्रों को बड़ा हुआ बड़ी अच्छा लगा कैसे सुंदर भगवान है कैसा उनका आश्चर्य सुंदर स्वरूप है दिव्य रूप है उसके दर्शन करते ही आनंदित हो गए बहुरे राम छवि धाम एक बार कल भगवान की तरफ उसने देखा और उनके सुंदर स्वरूप को देखा और रहे ठटक एक इकटक पल रोकी तो भगवान को देख करके दूर थोड़ा रुक गया पहले और दूर से ही भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने लगा एकटक के मैंने बिना नेत्रों के पलकों को झपकाए देखते ही देखता रह गया मैने भगवान की ये सौंदर्य जो लौकिक सौंदर्य नहीं है असल में ये सब वर्णन इसलिए करते हैं इन समझे संसार में जैसे कि पशु मनुष्य इत्यादि है स्त्री पुरुष आदि है तो एक से एक सब सुंदर होते हैं तो उनकी सुंदरता को देखते हैं तो आकर्षण लगता है तो ये कोई सौंदर्य सौंदर्य नहीं है ये तो संसार का जितना भी सौंदर्य है ये तो लोगों को भ्रम के कारण सुंदरता लगती है ये भ्रांति मान सौंदर्य है भ्रांति मान यथार्थ सौंदर्य नहीं है देखो एक जो है वो पुस्तकें आपने कहीं कहीं किसी ने पढ़ी होंगी तो एस्थेटिक्स के ऊपर भी पुस्तकें होती है एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है तो उसका उसके ऊपर विद्वानों ने पुस्तकें लिखी कि सौंदर्य शास्त्र क्या है सुंदर सौंदर्य क्या होता है तो सौंदर्य शास्त्र की रचना की तो उनकी सबकी अप्रोच क्या है? कोई मैटरिस्टिक अप्रोच है किसी की तो वो जानता है कि इस प्रकाश संसार में कैसे करके सौंदर्य संसारी सौंदर्य कैसा होता है फिर उन लोगों ने देखा कि जब सिमेट्री होती है तब सौंद होता है तो ऐसे करके जो है सौंदर्य शास्त्र के जो आचार्य हुए हैं विद्वान हुए हैं उनके अपने अपने मत हैं और उनके उनकी इज्म है आईएसएम एस एम इज्म मान वापसे की जो तालमेल वाप सबके व्यक्ति में जहाँ उनके सब में जहा सब तालमेल होगा तहा सौंदर्य आ जाएगा सिमिट्री जहाँ होगी वहां सौंद सौंदर्य आ जाएगा तो ऐसे करके लोगों के बाद सिद्धांत है लेकिन भारतीय वेदांत सिद्धांत भी सौंदर्यवाद के संबंध में है उसका ये कहना है कि सौंदर्य तो एकमात्र परमात्मा में ही है परमात्मा ही आनंद स्वरूप है और सौंदर्य स्वरूप है और जगत में जो कुछ सौंदर्य भाषित होता है ये तो सौंदर्य का आभाष मात्र है जैसे जगत मिथ्या है लेकिन जगत सत्य लगता है तो क्यों सत्य लगता है कि परमात्मा की, की सत्यता से ये सत्य लगता है तो जगत सत्य नहीं है लेकिन सत्यता का आभास होता है ऐसी जगत में क्या सौंदर्य माया में जगत जड़ जगत इसमें क्या सौंदर्य होगा सौंदर्य तो अगर कहीं दिखता है तो वो परमात्मा का है बस वही परमात्मा ही सौंदर्य स्वरूप तो बाकी सौंदर्य इसलिए भगवान का वर्णन करते हैं तो भगवान के आनंद स्वरूप सौंदर्य निधान भगवान का वर्णन करते हैं ऐसे वो परमात्मा में ही उसका विशिष्ट गुण है यह सौंदर्य तो कहते हैं बहुत राम राम छवि कंजारों कंजे के समान मन कमल के समान अरुण वर्ण के जो है भगवान के मित्र हैं श्यामल गात शरीर श्यामल वर्ण का है और प्रणत भय में आता है उसकी भय दूर करने वाले भगवान है कृपा दृष्टि डालने वाले भगवान है तो ये कहते हैं तो सिंह कंध आयत उ सिंह कंध मान उनके कंधे जो है सिंह के समान है तो बड़े शक्त है सर्वशक्तिमान दिखाई दी उसको सिंह कंध आयत सोहा उनका हृदय जो है विशार जो है वो खूब चौड़ा बड़ी छापी उनकी जो है इस प्रकार की दिखाई दी और सुंदर लगा आनंद अमित मदन मदन और उनके आनंद में मुख्य ऊपर ऐसा सुंदर है कि करोड़ों काम भी उसके सामने जो है लज्जित है ऐसा अत्यंत तो सुंदर स्वरूप भगवान का इस सौंदर्य भी दिखाई दिया उनको और फिर कहते नयन नीर पुल गाता ऐसी दशा ये हुई विभीषण की विभीषण ने जब भगवान को देखा तो नयन नीर प्रेम के कारण उसके नेत्रों में अश्रुआ आ गए पुल के तेती गाता साफ भगवान तो के, के दर्शन पा करके सारा शरीर उसका पुलकित होता मन धरे धीरे कही मतलब और फिर मन में धैर्य धारण करके और भगवान के पास पहुंच करके धैर्य धारण करके फिर भगवान से बोला कितनी देर तो पहले भगवान के दर्शन किए उनके सौंदर्य का पहले उसने अच्छी तरह से देखा भगवान के ऊपर तक फिर ढही लहन करने के माने वो भाव विफोर हो गया भगवान के दर्शन करके तो अपने भाव को समन्वित करके और बुद्धि को सजग करके फिर भगवान से बोलता है तो कहता नाथ तो दशान कर मैं खाता कि हे भगवान मैं रावण का भाई दशानंद कर भ्राता तो मैंने अपनी हीनता बताता है की देखो मैं रावण का भाई हूँ रावण निशाचर है उस निशाचर का मैं भाई निश्चर वंश जन्म सुरत्राता आप तो है सुरत्राता देवताओं की रक्षक हैं और मेरा वंश जो निशाचर वंश में, में मेरा जन्म हुआ अब देखो ये जीव की दशा ऐसे ही वो अपनी स्वीकार करता है जीव का जन्म कहाँ होता है अज्ञान के बीच अगर अज्ञान न हो तो जीव हो ही नहीं सकता अज्ञान का एक अपना वंश है अज्ञान में ही मोह उत्पन्न होता है उसी वंश में फिर काम क्रोध अभिमान इत्यादि ये सब उत्पन्न होते हैं राजदेश भी इसी वंश में पैदा होते हैं ये एक वंश ही है और जीव भी इसी वंश में पैदा होता है कोई डिषण के लिए नहीं था कि वही निशाचर वंश में पैदा हुआ था सभी जीव निशाचर वंश में सबके साथ में वही काम क्रोध आज लगे हुए हैं, सब उसी से व्याकुल व्यग्रह हैं परेशान है तो नाथ दशानंद कर्म भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुत्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा और देखो ये मेरा सहज स्वभाव है तामसी शरीर और प्रेम है जीव को यही बात होती है जीव के साथ समस्या भी यही है जीव अज्ञान में होता है तो उसे जगत से ही शक्ति दिखाई देता है विषय सुविधाई लगते हैं और इनके भी प्रकार उन्हें प्राप्त करके सुखी बनने की उसकी लालसा भी होती है तो बस यही उसका फिर पाप हो गया तो नीता नीति कुछ विचारना नहीं है जैसे भी हो संसार के विषय बहुत प्राप्त हो जाए उनका सुख प्राप्त हो जाए यही अज्ञानी जीव सारे जीवन प्रयास करता रहता तो जैसे सहज पाप प्रिय सहज के प्रियम अज्ञान के कारण सहज भाव जब ज्ञान व्यक्ति को जीव को आ जाता है तब ये सहज उसका स्वभाव जीव का समाप्त हो जाता है आत्मभाव में आ गया परमात्मा भाव में आ गया फिर पाप आप उसके दूर हो गए फिर वो पाप प्रवृत्त नहीं होगा उसे प्रिय नहीं लगेगा तो सहज पाप प्रिय तामस देहा है देखो निशाचरी स्वभाव तामस देहा यह भी कहता कि तामस देहा निशाचर जब तक की कोई व्यक्ति है तब तक तानसी स्वभाव जब काम करो जात के बस में है देहाभिमानी व्यक्ति है इसके मान अभितामसी है रावण भी इसी प्रकार विचार करता जब भगवान ने आ गए वहां पर दंड में और ये शुक्र का किनार काटी गई उसे समाचार मिला तो वो भी सोचने लगा कि तो ये भजन में तमस देहा अरे कहा नाचर हम और हमसे कहां इस कामस शरीर में भगवान का भजन कहाँ होने वाला है तो वैसे ही विष्णु कहता कहते जथाउलू कहीं तम पर नेहा हमारी तो वैसी स्थिति है जैसे उल्लू को अंधेरा ही अच्छा लगता है उल्लू को दिन का उजाला प्रिय है या रात का अंधकार उसे रात का अंधकार ही प्रिय लगता है ऐसे जीव जब अज्ञान में है तो जीव को अपना अज्ञान ही अच्छा लगता है अरे किसी जीव को समझाओ कि भाई क्यों अज्ञान में पड़े हो क्यों इनमें संसार की आसक्तियों में फंसे हुए हो क्यों इस प्रकार के चक्कर में पाप आप कर रहे हो भगवान का स्मरण करो वहां आनंद है तो कहते रहने दो और आप अपनी अपने पास हूँ हम अपने मजे में है हमें क्या कमी है तो उसको अपने अज्ञान में ही लग रहा है कि कोई कमी नहीं है नहीं। और सब प्रकार का सुख संसार तो उसे अपने आप लग रहा है जैसे रात्र में उल्लू को कहे कि भाई देखो दिन का कितना सुंदर प्रकाश अरे कहा रात्र में क्या खराबी है यहाँ तो कितना अच्छा है अरे ऐसे ही जो है वो जीव को भी अज्ञान में पड़ा हुआ है नाना प्रकार के दुख क्लेश आदि और कहता कि देखो कितना अच्छा यही सब अच्छा इसमें क्या करा दी तो कहते यथाउ कहीं कम करने जैसे उल्लू का रात्रि में प्रेम हो इसी प्रकार से जीव को अज्ञान मोह काम क्रोध आदि इन्हीं में प्रेम है इनको छोड़ना नहीं चाहता कहते श्रवण सुजस्व में आया प्रभु भंजन भवीर लेकिन हमने अपने कानों से आपकी यश को सुना तो हम आपकी शरण में आए ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है भगवान की शरण में जाने वाले व्यक्ति आप सोचते हैं कि हम भी भगवान की शरण में चले जाए भगवान भी हमको अपनी शरण में ले ले, हमारे ऊपर भी कृपा करें तो ये दोहा बार बार बोलते रहते हैं भगवान से अपनी मन ही मन में कहते रहते हैं ये ही का दोहा ये लोग भगवान की भक्ति रिपीट करते रहते हैं श्रवण सुज आए हो हे भगवान हमने कानों से आपके यश को सुना है अप्रभ भंजन भावीर ये सुना है की आप सबके सारे जगत के स्वामी हैं और भावभीर भंजन हैं मने संसार के जितने दुख हैं उन दुख क्लेशों से आप छुड़ाने वाले हैं इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं राग त्राही, त्राही, त्राही आरत हरण दुखों का हन करने वाले भगवान हमको आप अपनी शरण में लीजिए राग त्राही, त्राही के आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए हम आपकी शरण में और शरण सुखदर रुबीर और आपकी शरण जो है सब प्रकार के सुख देने वाली है जो आपकी शरण में आ जाते हैं उनको फिर कोई दुख तेज नहीं उनको किसी प्रकार का भय नहीं इसलिए हम आपकी शरण में आए ऐसे करके सुग्रीव बोलता है और ये बात भी इसी प्रकार की शर्मा सुजस आए हो कि भगवान की शरण में कौन जाता है जो पहले भगवान की यश को सुनता है तो सत्संग क्या होता है भगवान के शरण में कौन जाते हैं तो जैसे भगवान ही कहते हैं कि प्रथम भगती संतन कर संगा पहले सत्संग करो तो सत्संग में क्या होगा दूसरा प्रतिबंध कथा प्रसंगा तो वहां भगवान की जमे यश सु सुनने को मिलेगा सत्संग में भगवान की यश गाथा सुनने को मिलेगी महिमा सुनने को मिलेगी तो जैसे जैसे आप सुनेंगे चित में वो आएगी टिकेगी तब आपके मन में आएगा कि हम बेविरत होकर के संसार जाल से छूट करके भगवान की शरण में जाए ये बात हमारे मन उसके व्यक्ति के मन में आएगी इसलिए श्रवण पहले करना चाहिए भगवान की कथा सुने उनके यश को सुने ये सुनना आवश्यक है पहले तो श्रवण जैसे सुन आये हूँ प्रभु भंजन भवीर और भगवान को ये जानो कि संसार के दुखों का नाश संसार में नहीं है जिस संसार जाल में फंसे हुए यही है उसका समाधान चाहो तो या नहीं है उसका समाधान कहा है भगवान की शरण है संसार से विमुख होकर के व्यक्त होकर के भगवान की संग में होंगे तब से छुटकारा मिलेगा बस इसलिए बार बार अपने मन को चित्त को परमात्मा से जोड़ो क्या